भक्ति एवं उपासना जिज्ञासा जो भगवत भक्त भगवत पूजन में लगे रहते हैं क्या उन्हें भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं समाधान हाँ क्यों नहीं करते यदि वे ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान प्रदान कर देंगे भगवान प्रसन्न होंगे तो जो आप चाहते हैं वे वही देंगे भगवान ने तो गीता में कहा है अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते यति मत्वा भजंते माम बुधा भाव समन्विता मेरे भक्त मुझे जगत का कारण समझकर कर भावपूर्वक मेरा भजन करते हैं मच्चित्ता चित्ता, गत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंत मामन्यम तुष्यंती च रमंति च वे लोग मेरे में ही मन और प्राण को लगाकर मेरे विषय में ही परस्पर कसन करते हैं और मुझ में ही संतुष्ट रहने तथा रमण करते हैं उन्हीं के लिए भगवान ने आगे यह कहा तेसा मेवानु मेवाकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नासयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भाषवता अपने ऐसे अनन्य भक्तों पर कृपा करके मैं उनके अज्ञान अंधकार का ज्ञान रूप प्रकाश से नाश कर देता हूँ सकाम भक्तों के लिए भगवान ने यह नहीं कहा है भगवान निष्काम भक्त को ज्ञान देते हैं और सकाम को लड्डू लौकिक फल यदि कोई व्यक्ति ज्ञान पाना चाहे ही नहीं तो उसे भगवान भी ज्ञान नहीं दे सकते जैसे कोई पशु कमजोर है उठना चाहता है तो कोई व्यक्ति उसका सींग पकड़ लेता है कोई पूछ पकड़ लेता है तब वह उठ जाता है किंतु यदि वह पशु उठना ही ना चाहे तो कोई भी उसको नहीं उठा सकता इसी प्रकार जीव मोक्ष प्राप्त करना न चाहे तो भगवान भी उसे मोक्ष नहीं दे सकते यदि जीव साधना में अपनी ताकत लगाएगा तो भगवान भी अपनी ताकत लगा देंगे फिर जीव का कल्याण हो जाएगा इसीलिए जीव का जैसा लक्ष्य है उसी के अनुसार भगवान की कृपा होती है जिज्ञासा पहले के भक्तों में भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती थी वह इस समय के भक्तों में दिखाई क्यों नहीं देती समाधान इस समय अन्न जल वायु और वातावरण सब बिगड़ गया है यह एक समस्या है दूसरा कारण यह है कि आज व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करता बुद्धिवाद बढ़ गया है व्यक्ति चालाक हो गया है बुद्धि से ही बोलता है हृदय से तो बोलता नहीं है चाहे कुछ भी गलत काम करे या पर पकड़ में नहीं आए किसी को प्रभावित कैसे किया जाए बस व्यक्ति इसी में लगा रहता है यह विज्ञान का युग है सुविधा बढ़ रही है पर मानवता ढकती जा रही है विज्ञान ने समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि की है हमारी तपस्या ही खत्म कर दी है पहले तो साधु ऐसे ही रहते थे ना बिजली थी ना कुछ अन्य साधन थे अब सुविधाएं बढ़ गई तो भजन घट गया शरीर पराधीन हो गया इंद्रियां कमजोर हो गई पहले ऐसा नहीं था उस समय लोग भगवान को ही आधार मानकर कर चलते थे कोई अन्य आधार नहीं था इसलिए उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा थी परंतु आजकल लोगों का आधार संसार बन गया है इसलिए इनमें श्रद्धा दिखाई नहीं देती जिज्ञासा भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है समाधान जब भगवान से मिलने की इतनी तड़पण हो जाएगी कि संसार निस्सार लगने लगेगा तब भगवान के दर्शन निश्चित ही हो जाएंगे इसमें कोई संशय नहीं है जब बुद्ध जी ने कहा इहासन शिष्य तुम्हें शरीरम इस आसन पर चाहे हमारा शरीर सूख जाए पर ज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो ही गई इसी प्रकार भगवती उमा ने भी कहा जन्म कोटि कोटिगर ब्रगर हमारी बरऊँ शंभु नत रहू कुमारी मंत्र और इष्ट में जिसको ऐसा दृढ़ विश्वास है उसको कोटि जन्म नहीं लेने पड़ते इसी जन्म में ईश्वर दर्शन हो जाता है यदि हमारा मन जगत में कहीं रस नहीं ले रहा है और ईश्वर के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं तो ईश्वर दर्शन कोई कठिन काम नहीं है